ईश्वरीय अवतार बहाउल्लाह अब्दुल बहा ने कहा आज मैं आपसे बहाउल्लाह के विषय में बात करूंगा। बाप द्वारा अपने मिशन की घोषणा के तीसरे वर्ष कट्टरपंथी मुल्लाओं ने बहाउुल्लाह पर नए सिद्धांत में विश्वास करने का आरोप लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर बंदीगृह में डाल दिया गया किंतु सरकार के कई मंत्रियों तथा अन्य प्रभावशाली लोगों के हस्तक्षेप के कारण दूसरे दिन उन्हें रिहा कर दिया गया बाद में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और मुल्लाओं ने उन्हें प्रांदंड दिया क्रांति के भय से गवर्नर ने यह दंड दिए जाने में हिचकिचाहट दिखाई मुलागढ़ उस मस्जिद में इकट्ठे हुए जिसके सामने फांसी स्थल था मस्जिद के बाहर नगर के सब लोग की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई बड़ई अपनी आरिया और हथौड़े साथ लाए कसाई अपने छुरों के साथ आए राजगीर और मकान बनाने वाले कुदाले उठाए हुए थे सभी उन्मत्त थे मस्जिद के अंदर धर्माचार्य एकत्रित हुए थे बाहाउल्लाह उनके सामने खड़े हुए और बड़ी विद्वता के साथ उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए विशेषकर मुख्य आचार्य के सभी तर्कों का खंडन कर बाहाउल्लाह ने उसे बिल्कुल चुप करा दिया बाप के लेखों के कुछ शब्दों के अर्थों को लेकर इनमें से दो मुल्लाओं के बीच विवाद उठ खड़ा हुआ उन पर अशुद्ध कथन का आरोप लगाते हुए उन्होंने बाहाउुल्लाह को चुनौती दी कि यदि संभव हो सके तो वे उनका बचाव करें इन मुल्लाओं की बुरी तरह मानहानि हुई क्योंकि बाहाउल्लाह ने समूची सभा के सामने यह सिद्ध कर दिया कि बाप ने बिल्कुल सही कहा था और यह आरोप अज्ञानता के कारण लगाया गया था परास व्यक्तियों ने अब उन्हें पाँव के तलवों पर बेंद लगाने की यातना का निशाना बनाया और पहले से ज्याद गुस्से से भड़क कर वे उन्हें मस्जिद की दीवारों से बाहर फांसी स्थल पर ले आए जहां पर पथभ्रष्ट लोग उनके आने की राह तक रहे थे फिर भी गवर्नर उन्हें फांसी देने की मुलाओं की मांग को पूरा करने में घबरा रहा था उस खतरे को अनुभव करते हुए जिससे यह सम्मानित बंदी घिरा हुआ था उन्हें बचाने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया मस्जिद की दीवार को तोड़कर और उस छिद्र में से बहावल्लाह को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर वे अपने कार्य में सफल हुए परंतु उन्हें रिहा नहीं किया गया क्योंकि उन्हें तेहरान भेजकर गवर्नर ने अपनी कंधों का बोझ हल्का कर दिया यहां पर उन्हें एक भूमिगत कोठरी में बंद कर दिया गया जहां पर दिन के उजाले का भी इंतज़ाम नहीं था उनके गले में एक भारी जंजीर डाल दी गई इस जंजीर से पांच अन्य बाबी भी बंधे हुए थे ये जंजीर मजबूत और बड़े भारी काबलों और पेचों से आपस में जुड़ी हुई थी उनके कपड़े और उनकी टोपी फटकर टुकड़े टुकड़े हो गए इस भयानक स्थिति में उन्हें चार माह तक रखा गया इस दौरान उनका कोई भी मित्र उनके पास न पहुँच सका एक कारावास अधिकारी ने उन्हें विष देने का यत्न किया परन्तु अत्यधिक पीड़ा देने के अतिरिक्त उन पर विष का कोई असर नहीं हुआ कुछ समय पश्चात सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया तथा उनको और उनके परिवार को बगदाद में निष्कासित कर दिया जहाँ पर उन्होंने 11 वर्ष व्यतीत किए अपने दुश्मनों की सतर्क घृणा से घिरे होने के कारण इस दौरान उन्होंने बड़ी कठिन मुसीबतों का सामना किया बड़े साहस और धैर्य के साथ उन्होंने सभी यातनाओं और दोहाखों का झेला प्रायः जब वे सुबह जागते थे तो उनको मालूम नहीं होता था कि सूर्यास्त तक वे जीवित भी रहेंगे या नहीं इस दौरान प्रतिदिन मुल्ला लोग उनके पास आकर धर्म और तत्वमीमांसा के बारे में प्रश्न पूछते आखिरकार तुर्की सरकार ने उन्हें कुस्तुतुनिया में निष्कासित किया और वहां से उन्हें एड्रियानोपल भेजा गया जहां पर वे पाँच वर्ष रहे अंततः उन्हें दूर स्थित बंदी दुर्ग सेंट जीन दी अकरे में भेजा गया यहां पर उन्हें दुर्ग के सैनिक भाग में कैद किया गया और उनकी बड़ी कड़ी निगरानी की जाने लगी उस कैदखाने में जिन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया और जिन कष्टों को उन्होंने सहन किया उनका वर्णन करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे यह सब कुछ होते हुए भी इसी बंदिगृह से बहाव्ला ने यूरोप के सभी बादशाहों के नाम पत्र लिखे और एक के अतिरिक्त ये सभी पत्र डाक द्वारा भेजे गए नसीरुद्दीन शाह के नाम पत्र एक ईरानी बहाई मिर्ज़ा बदी खुरासानी को सौंपा गया जिसने इसे स्वयं शाह के हाथों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया यह साहसी व्यक्ति तेहरान के पास शाह के गुज़रने की प्रतीक्षा करने लगा जिसका इरादा अपने ग्रीष्मकालीन महल को जाने के लिए उस रास्ते से यात्रा करने का था साहसी संदेशवाहक शाह के पीछे पीछे उसके महल तक गया और कई दिनों तक प्रवेश द्वार के निकट मार्ग पर प्रतीक्षा करता रहा मार्ग के उसी एक स्थान पर वह सदा प्रतीक्षा करते दिखाई देने लगा यहाँ तक कि लोग अचंभा करने लगे कि वह वहाँ पर क्यों था आखिरकार शाह ने भी उसके बारे में सुना और अपने सेवकों को आज्ञा दी कि उस व्यक्ति उसके सामने प्रस्तुत किया जाए हे शाह के सेवकों में एक पत्र लाया हूँ जो मुझे केवल उन्हीं के हाथों में देना है बंदी ने कहा और तब बंदी ने शाह से कहा मैं आपके लिए बहाउल्लाह का एक पत्र लाया हूं ईश्वरीय अवतार बहाउल्लाह भाग दो उसे तुरंत पकड़ लिया गया और वे लोग उससे पूछताछ करने लगे जो ऐसी सूचना पाने के इच्छुक थे जो बहावल्लाह के और अधिक उत्पीड़न में उनकी सहायक सिद्ध होती बंदी एक शब्द भी न बोला तब उन्होंने उसे यातनाएं दी फिर भी चुप वह रहा उसे बोलने के लिए मज़बूर करने में असफल हो तीन दिनों के बाद उन्होंने उसे मार डाला जब उसे यातनाएं दी जा रही थी तो इन क्रूर व्यक्तियों ने उसके फोटो खींचे एक व्यक्ति ने जो उस समय उपस्थित था जब बंदी को शाह के पास पत्र ले जाने के लिए कहा गया उसे रूपांतरित होते हुए देखा वह तेजयुक्त हो गया था शाह ने बहाउल्लाह का पत्र मुल्लाओं के हवाले कर दिया ताकि वे उसे इसकी व्याख्या बताएं कुछ दिनों पश्चात मुल्लाओं ने शाह को बताया कि वह पत्र एक राजनीतिक शत्रु की ओर से था शाह क्रोधित हो उठा और उसने कहा यह कोई व्याख्या नहीं मैं तुम लोगों को अपने पत्र पढ़ने और उनका उत्तर देने का उत्तर देने का वेतन देता हूँ आता आज्ञा का पालन हो अल्प शब्दों में नसीरुद्दीन शाह के नाम पत्र का भाव और अर्थ यह था अब जबकि समय आ गया है जब ईश्वरीय गौरव का प्रयोजन प्रकट हो गया है मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे तेहरान आकर मुल्लाओं के उन प्रश्नों का उत्तर देने की अनुमति दी जाए जो वे मुझसे पूछना चाहते हों मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने साम्राज्य के सांसारिक वैभव से अपने आप को अलग कर लें उन सब महान अधिपतियों का ध्यान करें जो आपसे पहले हुए उनके गौरव समाप्त हो चुके हैं पत्र बड़े सुंदर ढंग से लिखा गया था और निरंतर बादशाह को चेतावनी देता रहा और पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों की संसारों में बाहाउल्लाह के साम्राज्य की आगामी सफलताओं के बारे में उसे बताता रहा इस पत्र में दी गई चेतावनी पर बादशाह ने कोई ध्यान न दिया और अंत तक उसी ढंग का जीवन व्यतीत करता रहा यद्यपि बहाउुल्लाह बंदीगृह में थे फिर भी पावन आत्मा की महान शक्ति उनके साथ थी बंदीगृह में उन जैसा कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता था उन सभी कठिनाइयों के बावजूद जो उन्होंने सहन की उन्होंने कभी शिकायत नहीं की अपने गौरव की प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने गवर्नर अथवा नगर के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से मिलने से इनकार किया यद्यपि निगरानी बड़ी कड़ी थी फिर भी वे अपनी इच्छा से आते जाते थे उनका देहावसान उस मकान में हुआ जो सेंट जीन डी अकरे से तीन किलोमीटर की दूरी पर था ली अलायंस स्पिरिचुअलिस्ट में प्रवचन सेल दी ली एथीनी सेंट जर्मन पेरिस। अब्दुल बहा ने कहा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 यह देवी नगर भौतिक पत्थरों और गारे से नहीं बना हुआ परंतु यह ऐसा नगर है जो मानव हाथों से न बनकर स्वर्ग में बना है और अमर है यह एक भविष्य सूचक संकेत है जिसका अर्थ है लोगों के हृदयों के ज्ञान प्रसार के लिए दिव्य शिक्षाओं का पुनः आगमन काफी लंबे समय से इन पावन मार्गदर्शन ने मानवता के जीवन पर शासन नहीं किया